गीता, भाष्य, अध्याय शांको यस्मा क्योंकि कर्मज बुद्धियुक्ता हिफल त्यक्ता मनीषि जन्मबंध विर्मुक्ता पदों गच्छंत नमय कर्मज फल त्यक्तवा व्यवहित संबंध कर्मज इस पद का फल त्यक्त्वा इस अगले पद से संबंध है इष्टा निष्टेह कर्मद्योजा बुद्धियुक्ता समत्बुद्धियुक्ता ही यस्ल त्यक्ता परतज मनीषिण ज्ञानो भूत जन्मबंध विर्मुक्ता जन्म, बंध जन्म एवं बंधो जन्मबंध तेन विमुक्ता जीवंत जन्मबंध विर्मुक्ता सत पद परम विष्णु मोक्षाख्यम गति अनामयम सर्वोपद्रवरहित कर्मों से उत्पन्न होने वाली जो इष्टानिष्ट देह प्राप्ति है वही कर्मज फल कहलाता है समत्व बुद्धियुक्त पुरुष उस कर्म फल को छोड़कर मनीषी अर्थात ज्ञानी होकर जीवित अवस्था में ही जन्म बंधन से निर्मुक्त होकर अर्थात जन्म नाम के बंधन से छूट कर, विष्णु के मोक्ष नामक मोक्षनामक अनामें रहित परम पद को पा लेते हैं अथवा इति परमार्थ दर्शन लक्षणा एव सर्वतः बुद्धिगानंजयरभ्यशनलक्षणत संपलुदक स्थाया कर्मयोगज जनिता बुद्धि दर्शिता साक्षात सुकृत हेतुत्व प्रहातुत्वश्रवण अथवा यो समझो कि बुद्धि योगा धनंजय इस श्लोक से लेकर यहाँ तक बुद्धि शब्द से कर्म योग जनित सत्वशुद्धि से उत्पन्न हुई जो सर्वतः सप्लोत्दक तो स्थानीय परमार्थ ज्ञान रूपा बुद्धि है वही दिखलाई गई है क्योंकि यहाँ यह बुद्धि पुण्य पाप के नाश में साक्षात हेतु रूप से वर्णित है योगाुष्ठान जनित सत्वशुद्धिजा बुद्धि कदा प्राप्यते इति योगा योगानुष्ठान जनित सत्वशुद्धि से उत्पन्न हुई बुद्धि कब प्राप्त होती है इस पर कहते हैं यदा ते मोहकली बुद्धि यदा सुत काले ते तब मोहकली मोहात्मक अविवेकूप कालुष्यम येन आत्मात्मेकबोधन कृत्य विषय प्रति अंतकरण प्रवर्त तत्व बुद्धि व्यतितरीश्य व्यतिक्रमीष्य इत्यर्थः जब तेरी बुद्धि मोह कलील को अर्थात जिसके द्वारा आत्म के विवेक विज्ञान को कलुषित करके अंतकरण विषयों में प्रवृत्त किया जाता है उस मोहात्मक अविवेकालिमा को लंघन कर जाएगी अर्थात जब तेरी बुद्धि बिल्कुल शुद्ध हो जाएगी तदा तस् काले गंतावेदम वैराग्यम श्रोतव्य श्रुत से चा श्रोतव्य श्रुत च निष्फल प्रतिपद्यते इति अभिप्रायः। तब उस समय तू सुनने योग्य से और सुने हुए से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा अर्थात तब तेरे लिए सुनने योग्य और सुने हुए सब विषय निष्फल हो जाएंगे यह अभिप्राय है मोह मोहकलिलात्यय द्वारेण लब्धात्म विवेकज प्रज कदा कर्मयोगज फल परमागम अवाप्स्यामी चेत तु यदि तू पूछे कि मोह रूप मलिनता से पार होकर आत्म विवेक जन बुद्धि को प्राप्त हुआ मैं कर्म योग के फल रूप परमार्थ योग को ज्ञान को कब पाऊंगा तो सुन श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थाति निश्चला समाधाव चला बुद्धि तदा योग्यसी श्रुति विप्रतिपन्ना अनेक साध्य साधन संबंध प्रकाशन प्रकाशनश्रुतिवण विप्रीपन्ना प्रतिपन्ना श्रुति विप्रतिपन्ना प्रति विप्रति विक्षिप्ता सती ते तव तो बुद्धि यदा यस्मिन काले यस्े स्था स्थाता भविष्य निश्चिला विक्षेपचलवर्जिता सती सामध सीये आत्मा अस्ती सत्मा इति इतना अचला त विकल्प वर्जिता इति बुद्धि अंतकरणम अनेक साध्य साधन और उनका संबंध बतलाने वाली श्रुतियों से विप्रतिपन्न अर्थात नाना भावों को प्राप्त हुई विक्षिप्त हुई तेरी बुद्धि जब समाधि में यानी जिसमें चित्त का समाधान किया जाए वह समाधि है इस व्युत्पत्ति से आत्मा का नाम समाधि है उसमें अचल और दृढ़ स्थिर हो जाएगी यानी विक्षेप रूप चलन से और विकल्प से रहित होकर स्थिर हो जाएगी तदा तस्मिन काले योगम अवाप्यसी विवेक प्रज्ञा समाधि प्राप्यसी अब तू योग को प्राप्त होगा अर्थात विवेकजनिक बुद्धि रूप समाधि निष्ठा को पावेगा प्रश्न प्रश्नबीजम प्रतिलभ्य अर्जुन उवाच लब्ध समाधि लब्धसम लक्षणं बुभुष्ठया प्रश्न के कारण को पाकर समाधि प्रज्ञा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण जानने की इच्छा से अर्जुन बोला स्थित प्रज्ञ का भाषा सामवव स्थित ही कि प्रभाषेत किसी व्रजेत कि स्थिता प्रतिष्ठिता अहम अस्मि परम ब्रह्म इति प्रज्ञा स्थित प्रज्ञा तय का भाषा किम भाषण वचनम कथम असौ परै भाष्य समाधिस समाधिस्थस स्थित से केशवा जिसकी बुद्धि इस प्रकार प्रतिष्ठित हो गई है कि मैं परब्रह्म परमात्मा ही हूँ वह स्थित प्रज्ञ है ये केशव ऐसे समाधि में स्थित हुए स्थित प्रज्ञ पुरुष की क्या भाषा होती है यानी वह अन्य पुरुषों द्वारा किस प्रकार किन लक्षणों से बतलाया जाता है स्थितधि स्थितधी, स्थितधि स्वयं प्रज्ञ स्वयं वा कि प्रभाषेत किं आसीत व्रजेत कि आसनम व्रजनम तथम तथा वह स्थित प्रज्ञ पुरुष स्वयं किस तरह बोलता है कैसे बैठता है और कैसे चलता है अर्थात उसका बैठना चलना किस तरह का होता है स्थित प्रज्ञ लक्षण अने श्लोक पृछति इस प्रकार इस श्लोक से अर्जुन स्थित पुरुष के लक्षण पूछता है यो ही आदित एवं प्रवित्तो कर्मा च कर्म योगेना तय स्थित प्रज्ञ इति आरभ्य अध्याय परिसमाप्ति पर्यतम स्थित प्रज्ञ लक्षण साधन च उपदिश्य जो पहले से ही कर्मों को त्याग कर ज्ञान निष्ठा में स्थित है और जो कर्मयोग से ज्ञान निष्ठा को प्राप्त हुआ है उन दोनों प्रकार के स्थित प्रज्ञों के लक्षण और साधन प्रजहाती इत्यादि श्लोक से लेकर अध्याय की समाप्ति पर्यंत कहे जाते हैं सर्वत्र सर्व एव साधनानि यानी तीन एवं साधना उपदिश्यवाद यत्न साध्या साधना लक्षण चाहिए आध्यात्मशास्त्र में सभी जगह पुरुष के जो लक्षण होते हैं वे ही यत्न द्वारा साध्य होने के कारण दूसरों के लिए साधन रूप से उपदेश किए जाते हैं जो यत्न साध्य साधन होते हैं, वे ही सिद्ध पुरुष के स्वाभाविक लक्षण होते हैं श्री भगवान वाचन श्री भगवान बोले प्रजहाति यदा प्रजहा सर्वान पार्थ मनोगतान मनोगता स्थित जहाति परित्यजति यदा जहाती काले ये सर्वान्स्तान कामान इच्छाभेदा हे पार्थ मनोगतान मनसि प्रविष्टा हृदय प्रविष्ठा हे पार्थ जब मनुष्य मन में स्थित हृदय में प्रविष्ट सम्पूर्ण कामनाओं को सारे इच्छा भेदों को भली प्रकार त्याग देता है छोड़ देता है सर्व सर्वकाम परित्यागे धारण निमित्त शेषे सति उन्मत्त प्रमत्तस्य इव प्रवित्ति प्रवृत्ति प्राप्ता इति अत उच्यते सारी कामनाओं का त्याग कर देने पर तुष्टि के कारणों का अभाव हो जाता है और शरीर धारण का हेतु जो प्रारब्ध है उसका अभाव होता नहीं अतः शरीर स्थिति के लिए उस मनुष्य की उन्मत्त पूरे पागल के सदृश प्रवृत्ति होगी ऐसी शंका प्राप्त होने पर कहते हैं आत्मनि आत्मनिएव प्रत्यगात्मस्वरूपे एव आत्मना तेन एवं बाह्यलाभ निरपेक्ष परमार्थदर्शना मृतरसलाभेन अन्स्मा अल प्रत्यवान स्थित प्रज्ञ स्थिता प्रतिष्ठिता आत्मात्मव विवेकजा प्रज्ञा य स्थित प्रज्ञो विद्वान् तथा उच्यते तब वह अपने अंतरात्म स्वरूप में ही किसी बाह्य लाभ की अपेक्षा न रखकर अपने आप संतुष्ट रहने वाला अर्थात परमार्थ दर्शन रूप अमृत रस लाभ से तृप्त अन्य सब अनात्म पदार्थों से अवलबुद्धि वाला तृष्णारहित पुरुष स्थित प्रज्ञ कहलाता है अर्थात जिसकी आत्मा अनात्मा के विवेक से उत्पन्न हुई बुद्धि स्थित हो गई है वह स्थित प्रज्ञ यानी ज्ञानी कहा जाता है त्यक्त पुत्र वित्त लोक संयासी आत्मा राम आत्मक्रीड स्थित प्रज्ञ इत्यर्थ अभिप्राय यह कि पुत्र धन और लोक की समस्त तृष्णाओं को त्याग देने वाला सन्यासी ही आत्मा आत्मक्रीड और प्रहच दुखेमना सुखेशु विगतस्पृह वीतरागभय क्रोध शित दुख आध्यात्सु प्राप्त न उद्विग्नम न प्रक्षुभित दुख प्राप्त सह य अनुद्विग्न मना आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के दुखों के प्राप्त होने में जिसका मन उद्विग्न नहीं होता अर्थात क्षुभित नहीं होता उसे अनुद्विग्न मना कहते हैं तथा सुखेशु प्राप्त विगता स्पृहा तृष्णा ये न अग्नि इव इंधनाद्याधाने सुखा अनुव विवर्धते स विगत तथा सुखों की प्राप्ति में जिसकी स्पृहा तृष्णा नष्ट हो गई है अर्थात ईंधन डालने से जैसे अग्नि बढ़ती है वैसे ही सुख के साथ साथ जिसकी लालसा नहीं बढ़ती वह विगत स्पृह कहलाता है वीतराग भय क्रोधो राग चय चोध च वीता विगता यस्मा स वीतराग भय क्रोध स्थितधि स्थित प्रज्ञ मुनि सन्यासी तदा उच्य एवं आसक्ति भय और क्रोध जिसके नष्ट हो गए हैं वह वीतराग भय क्रोध कहलाता है ऐसे गुणों से युक्त जब कोई हो जाता है तब वह स्थित यानी स्थित प्रज्ञ और मुनि यानी सन्यासी कहलाता है किम्चा, यह सर्वत्र किंच यहस्नेह तत्प्यशुभाशुभ नाभिनंद ना द्वेष्टि तस् प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यो मुनि वाजतः अनिस्ने प्राप्य ताप्य शुभाशुम तशुम अशुभ वाला न न द्वेष्टि शुभम प्राप्य न तुष्यति न च प्राप्य न द्वेष्टि न्वेटीर्थ जो मुनि सर्वत्र अर्थात शरीर जीवन आदि तक में भी स्नेह से रहित हो चुका है तथा उन उन शुभ या अशुभ को पाकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष ही करता है अर्थात शुभ को पाकर प्रसन्न नहीं होता और अशुभ को पाकर उससे द्वेष नहीं करता तस्य एवं हर्ष वर्जित वर्जितस्य विवेकजा प्रज्ञा प्रतिष्ठिता भवती जो इस प्रकार हर्ष विष्वास से रहित हो चुका है उसकी विवेकजनित बुद्धि प्रतिष्ठित होती है किंच यदा संघर्ते चाँव कंगा सर्वश इंद्रियांद्रििया तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहर्ते सम्य उपसंहते चय ज्ञाननिष्ठाया प्रवृत् यति अंगानी इव सर्वसो यथा कुर्मो सर्वो यहात स्वामी अंगा उपसंहरतीत एवं ज्ञाननिष्ठ इंद्रिया इंद्रिया सर्वविषयेभ्यः उपसती तस् प्रज्ञा प्रतिष्ठिता उत्तार्थ वाक्य जब यह ज्ञाननिष्ठा में स्थित हुआ संन्यासी कछुए के अंगों की भांति अर्था जैसे कछुआ भय के कारण सब ओर से अपने अंगों को संकुचित कर लेता है उसी तरह संपूर्ण विषयों से सब ओर से इंद्रियों को खींच लेता है फली भांति रोक लेता है तब उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित होती है इस वाक्य का अर्थ पहले कहा हुआ है तत्र विषयान अनाहरत आतुरस्य अपि अभी इंद्रिया निवर्तंते इव संघृहते न रागः तद विषय राग इति उच्यते विषयों को ग्रहण न करने वाले रोगी मनुष्य की भी इंद्रियां तो विषयों से हट जाती है यानी कछुए के अंगों की भांति संकुचित हो जाती है परंतु विषय संबंधी राग आसक्ति नष्ट नहीं होता उसका नाश कैसे होता है सो कहते हैं विषयाव निर्वर्तनते निराहारस्िन रसवर्जम रसवर्ज रसोप्य सेवर्त यद्यपि विषयोपलक्षितानि विषयपलक्षितादवाच्या इंद्रिया अथवा एव विषयाव निराहार्थ्यमा विषय से कष्टे तपसी स्थित से अपि से देहनों देहवतः रसवर्जम रसो रागो विषय यह तम वर्जय्वा यद्यपि विषयों को ग्रहण न करने वाले कष्टकर तप में स्थित देहाभिमानी अज्ञानी पुरुष के भी विषय शब्दवाच इंद्रिया अथवा केवल शब्दादि विषय तो निवृत्त हो जाते हैं परंतु उन विषयों में रहने वाला जो रस अर्थात आसक्ति है उसको छोड़कर निवृत्त होते हैं अर्थात उनमें रहने वाली आसक्तिवृत्त नहीं होती रस शब्दों रागे प्रसिद्ध स्वरसेना प्रवित्तो रसिको रसज्ञ इत्यादि दर्शनात् रस शब्द राग आसक्ति का वाचक प्रसिद्ध है क्योंकि स्वरसेन प्रवित्तो रसिको रसज्ञ इत्यादि वाक्य देखे जाते हैं स अभी रसोरंजन रूप सूक्ष्म अच्छा यते परम पर ब्रह्मदिष्टा उपलभ्य अहम् एवं तदि इति वर्तमानस्य निवर्तते निर्बीज विषयविज्ञान संपद्यते इत्यर्थः वह रागात्मक सूक्ष्म आसक्ति भी इस यति की परमार्थ रूप ब्रह्म का प्रत्यक्ष दर्शन होने पर निवृत्त हो जाती है अर्थात मैं ही वह ब्रह्म हूँ इस प्रकार का भाव दृढ़ हो जाने पर इसका विषय विज्ञान निर्बीज हो जाता है न असति सम्य दर्शने रस से उच्छेद तस्मा सम्यदर्शनात्मक प्रज्ञाया स्थर्य कर्तव्य अभिप्राय अभिप्राय की यथार्थ ज्ञान हुए बिना राग का मूलोच्छेद नहीं होता अतः यथार्थज्ञान रूप बुद्धि की स्थिरता कर लेनी चाहिए सम्य दर्शन लक्षण प्रज्ञास्थैर्यम चिकित्सता आदौ इंद्रियाड़ी स्वशे स्थापयितव्यानि यस्मा तदनवस्थानपने दोषम आह यथार्थ ज्ञान रूप बुद्धि की स्थिरता चाहने वाले पुरुषों को पहले इंद्रियों को अपने वश में कर लेना चाहिए क्योंकि उनको वश में न करने से दोष बतलाते हैं